प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा भगवान अंतकरण की शुद्धि के लिए जप पूजा स्तोत्र पाठ या बड़ा साधन है अथवा संतों की सेवा समाधान संतों की सेवा बहुत ऊंची चीज़ है यदि ठीक भाव से कोई संतों की सेवा करे तो उससे बहुत लाभ हो सकता है संतों को प्रभु का स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करे तो यह परमात्मा की ही पूजा होगी जप पूजा स्तोत्र पाठ आदि भी शास्त्रीय कर्म है इनका भी चित्त शुद्धि के लिए उपयोग है साधक को यदि संत सेवा के बाद समय मिलता है तो उसे उसका उपयोग जप स्तोत्र पाठ आदि के लिए करना चाहिए यदि कभी ऐसा हो कि अचानक बाहर से कोई संत आ गए अथवा कोई संत बीमार हो गए तो सब कार्य छोड़कर उनकी सेवा पहले करनी चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति पूजा या जप में बैठा है पर मन कहाँ जा रहा है पता नहीं पर सेवा में सरलता है वहाँ ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता नहीं और सेवा कार्य करते समय मन की चंचलता स्वाभाविक ही कम रहती है सेवा में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि सेवा को भगवान से जोड़ दें संत को भगवान मानते हुए उसकी सेवा करें इसमें सरलता है जब करने में नींद भी आ सकती है विक्षेप भी हो सकता है पर सेवा में इनकी संभावना बहुत कम है इसलिए चित्त शुद्धि के लिए संत सेवा का बड़ा महत्व है परंतु जपादि को भी छोटा नहीं समझना चाहिए संभव समय निकालकर उनका अनुष्ठान करना चाहिए जिज्ञासा संतों की सेवा चित्त शुद्धि का बड़ा साधन है संतों की सेवा करने पर भी किसी व्यक्ति की जगत संबंधी कामना नहीं छूट रही हो तो उसके कल्याण का क्या उपाय है समाधान उसके कल्याण का यही उपाय है कि वह सेवा में लगा रहे क्योंकि उसकी कामना दस दिन में छूटेगी या दस साल में या दस जन्म में या कोई निर्धारित नहीं है जितना तुम्हारा प्रतिबंध अधिक होगा उतना ही समय भी अधिक लगेगा साधना में बारह साल का एक सत्र माना जाता है लोग तो कुछ दिन सेवा करते हैं फिर कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ अरे किसी भी साधना में बारह साल तक तो कुछ बोलने का स्थान ही नहीं है अभी तुमने तन्मय होकर बारह साल भी सेवा नहीं की होगी और सोचते हो कि तुम्हारी कामना दूर हो जाए कलयुग में तो मन शुद्ध नहीं है सच्चाई से सेवा नहीं हो पाती क्योंकि रजोगुण अधिक है साथ ही बहुत से अपराध भी होते रहते हैं इसलिए समय और अधिक लगता है परमार्थ मार्ग में जल्दबाजी से काम नहीं होता यहाँ तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है श्रुति भी कहती है कश्चित धीर प्रत्यगात्मा नम क्षत कठोपनिषद कोई धैर्यशाली पुरुष ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो साधना में धैर्य रखो और निश्चय करो कि कितना ही प्रतिबंध हो हम साधना से पीछे नहीं हटेंगे यही उपाय है जिज्ञासा संतों को महाराज क्यों कहते हैं समाधान संतों को महाराज इसलिए कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए जिस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य होता है और अपनी वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है संसार में इसको राजा कहते हैं पर चाहे कितना भी बड़ा राजा बन जाए कोई ना कोई इच्छा और कमी तो उसमें बनी ही रहेगी उसे राज्य को चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंता भी होती है राज्य के लिए लड़ाई झगड़े भी करने पड़ते हैं संत के लिए यह सब झंझट नहीं है वह अपनी स्थिति में तृप्त है इसलिए वह राजाओं का भी राजा है एक बात समझने की है कि एक व्यक्ति को कोई ऐश्वर्य प्राप्त है और दूसरा व्यक्ति है जिसके मन में उस ऐश्वर्य के प्रति पूर्ण विरक्ति है तो उस ऐश्वर्य से प्राप्त होने वाला सुख निरक्त पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस ऐश्वर्य को लोग लेकर एक व्यक्ति राजा बना है वह ऐश्वर्य तो उस विरक्त के लिए धूल के समान है उसकी स्थिति का विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि संतों को महाराज क्यों कहते हैं